श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ उच्च अधिकारी के साथ प्रथम भेंट के समय श्री राम कृष्ण देव का अनुरूप भावावेज श्री राम कृष्ण देव के इस नियम द्वारा लोक चरित्र समझने के साथ ही विशेष विशेष अंतरंग भक्तों के संबंध में इसका कभी कभी थोड़ा बहुत व्यतिक्रम दिखाई देता है उन अंतरंग भक्तों के साथ उन्होंने दैवी प्रेरणा से ऊची से ऊची भाव भूमि पर अवस्थित रहकर ही प्रथम साक्षात्कार किया था लीला प्रसंग में एक स्थल पर हमने पाठकों को बताया है कि अदृष्ट पूर्व साधना के फल फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव का शरीर और मन सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति के धारण और ज्ञापन के विचित्र यंत्र रूप में परिणत हो गया था यह बात अक्षरश सत्य है हम प्रायः देखा करते थे जिसके भीतर जैसा भाव वर्तमान है उसे देखते ही उनका हृदय एक दिव्य प्रेरणा से सहसा उसी भाव में रंजित हो उठता था तथा पूर्व कर्म और संस्कार के कारण आध्यात्मिक राज्य में जो जहाँ तक आरूढ़ हुआ है उसके आगमन मात्र से उनका हृदय स्वाभाविक रूपेण उस भूमि पर आरोहण करके उस भक्त के अंतर की बात उन्हें बता देता था नरेंद्र के प्रथम आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव को जो उपलब्धियां हुई थी उसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं प्रस्तुत प्रसंग को उसके साथ संयुक्त कर पाठक हमारी यह बात सरलता से समझ सकेंगे परीक्षा शैली के चार विभाग ऐसा होने पर भी लोक चरित्र परिज्ञान के लिए श्री कृष्ण देव जिस साधारण विधि का अवलंबन करते थे उसका वे अपने अंतरंग भक्तों के संबंध में प्रयोग न करते हों सो बात नहीं साधारण भावभूमि पर अवस्थित रहते समय उन भक्तों की सामान्य चाल ढाल बातचीत आदि पर वे ध्यान रखते थे यहाँ तक कि नरेंद्र की भी उसी तरह परीक्षा लिए बिना वे निश्चिंत नहीं हो सके थे अतः इस विषय का भी परिचय पाठकों को करा देना अत्यंत आवश्यक है भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वे जिन उपायों का अवलंबन करते थे उनमें चार प्रधान विभाग दिखाई पड़ते हैं सामान्य रूप से इस विषय पर हम पहले ही कुछ विवेचन कर चुके हैं यहाँ पर उन चार विभागों के प्रत्येक का उल्लेख कर दृष्टांतों की सहायता से हम उस प्रसंग को उद्धृत करते हैं प्रथम शारीरिक लक्षणों को देखकर श्री रामकृष्ण देव समीपागत व्यक्तियों के अंतर के प्रबल पूर्व संस्कारों का निर्णय कर लेते थे पहला शारीरिक लक्षणों को देख कर, अंतर के संस्कार का निर्णय मन का प्रत्येक व्यक्त चिंतन क्रिया रूप में परिणित होने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क तथा शरीर के विशेष विशेष स्थानों में एक एक रेखा अंकित करता जाता है इस विषय में वर्तमान युग के शरीर एवं मन संबंधी विज्ञान ने अनेक प्रमाण उपस्थित कर हमें उस बात पर विश्वास करा दिया है वेद आदि सभी शास्त्रों ने यह बात चिरकाल से बताई है श्रुति स्मृति पुराण दर्शन आदि सभी शास्त्र एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मन ही इस शरीर की रचना करता है व्यक्ति विशेष के अंतर के चिंतन प्रवाह को या सुमार्ग में चलने के साथ साथ उसका शरीर भी परिवर्तित होकर अनुरूप आकार धारण करता है अतः शरीर तथा अंग प्रत्यंगों का गठन देखकर लोगों के चरित्र निर्णय करने के संबंध में जनश्रुति प्रचलित है इसी आधार पर विवाह दीक्षादान आदि में कन्या शिष्य आदि के हाथ पैर से लेकर सारे शरीर के अवयवों तथा गठन को देखना नितांत आवश्यक है ऐसी प्रथा हमारे समाज में प्रचलित है इस विषय में श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत ज्ञान समस्त शास्त्रों का पर समस्त शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले श्री रामकृष्ण देव इसलिए अपने शिष्यों के शरीर तथा अंग प्रत्यंगों के गठन के प्रति विशेष ध्यान देंगे इस विषय में आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है बातचीत के सिलसिले में कभी कभी वे हमसे इस विषय में इतनी बातें कहते थे कि हम लोग निर्वाक होकर सोचने लगते कि इस संबंध में उन्होंने इतनी अभिज्ञता कहाँ से प्राप्त की हम विचार करते कि प्राचीन काल में इस विषय का क्या कोई बृहद ग्रंथ विद्यमान था जिसे पढ़कर या सुनकर वे इन बातों को जान सके हैं परंतु इतने दिनों तक न तो वैसा कोई ग्रंथ दिखाई पड़ा और न उसका नाम ही सुनने में आया अतः उपरोक्त कल्पना मन में नहीं थी। हम विस्मित होकर सुना करते थे कि कि वे यह स्त्री या पुरुष के शरीर के हर एक अंग तथा इंद्रिय का गठन नित्य दिखाई पड़ने वाली खास खास वस्तुओं के गठन की तरह होता है उसका फलाफल कहते जा रहे हैं उदाहरणार्थ मनुष्य के चक्षु की बात उठाकर वे किसी के कमल दल की तरह किसी के वृक्ष के समान और किसी के योगी तथा देवता के तुल्य हैं ऐसा कहकर बताते थे कमल दल के समान नेत्र वाले व्यक्ति के अंतर में सद्भाव और साधुभाव रहता है वृक्ष की तरह नेत्र वाले में काम भाव प्रबल होता है योगी के नेत्र कुछ ऊपर की ओर खींचे हुए और कुछ लाली लिए होते हैं देव नेत्र बहुत बड़े नहीं होते परंतु कान तक खींचे हुए होते हैं इसी से वार्तालाप करते समय कभी कभी कनखियों से देखने का जिनका स्वभाव है वे साधारण मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान होते हैं अथवा शरीर के साधारण गठन की बात उठाकर वे कहते थे भक्तिमान व्यक्तियों का शरीर स्वभाव से ही कोमल तथा उनके हाथ पैर की ग्रंथियां कुछ शिथिल होती है अर्थात सहज में ही उन्हें घुमाया फिराया जा सकता है कृष होने पर भी उनके शरीर की हड्डी पेशी आदि इस ढंग से बनी हुई होती है जिससे अधिक कोण नहीं दिखाई पड़ता किसी को बुद्धिमान रूप से निर्णय करके उसकी बुद्धि की स्वाभाविक गति की ओर है या असत की ओर इसका निर्णय करने के लिए वे उसकी कोहनी से उंगली तक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसे ढीला छोड़ देने के लिए कहते थे और उसका गुरुत्व या भार समझ लेते थे साधारण मनुष्य की अपेक्षा यदि उसका भार हल्का प्रतीत होता तो उसे सुबुद्धि विशिष्ट कहकर निर्धारित कर लेते थे जैसा हम पहले कह चुके हैं श्री प्रेमानंद स्वामी पूर्व नाम बाबू के प्रथम दिन दक्षिणेश्वर आने पर उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर इसी तरह तोड़ लिया था किंतु किस लिए उन्होंने ऐसा किया था उनके उस दिन न बताने के कारण हमने भी उस समय कुछ नहीं पूछा था यह जानने के लिए कि, कि किसी व्यक्ति की बुद्धि साधु है या असाधु वे ऐसा करते थे इस बात का परिचय हमने एक दूसरे दिन निम्नलिखित रूप से पाया था